कोशिश की उसके लिए कुछ दस्तावेज जुटाए कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और वो दस्तावेज सिर्फ भारत से ही नहीं यूरोप के भी कई देशों से लिए धीरे धीरे धीरे धीरे दस्तावेजों की संख्या लगभग 50,000 हो गई उनका अध्ययन और अभ्यास करके मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हमारे भारत की जो चिकित्सा पद्धति है और यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है दोनों में काफी कुछ भिन्नता है दोनों अलग अलग हैं, और ये भिन्नता जो है वो एक विशेष कारण से है और वो कारण ये है कि भारत की जो प्रकृति है भारत का जो पर्यावरण है भारत का जो वातावरण है वो यूरोप की प्रकृति यूरोप के पर्यावरण और वातावरण से बिल्कुल अलग है एक देश अगर पूर्व का है तो दूसरे पश्चिम के है अगर गणित से कहें तो 180 डिग्री का अंतर है ये जो भिन्नता है भारत में और यूरोप में यही भिन्नता जीवन के हर क्षेत्र में है भारत एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है समशीतोष्ण का अर्थ होता है जहाँ ना ज्यादा बहुत गर्मी पड़े ना ज्यादा बहुत सर्दी हो ना ज्यादा बरसात हो जो भी कुछ हो वो सब समान हो गर्मी सर्दी बरसात हेमंत शिशिर शरद जो भी ऋतुए आए जो भी जलवायु हो वो एक जैसी हो समान हो अति भी न हो और कमी भी न हो ऐसे देशों को समशीतोष्ण कहा जाता है भारत के बारे में दुनिया के सभी जो विशेषज्ञ हैं मौसम विज्ञान के वो मानते हैं कि ये समशीतोष्ण देश है यूरोप के बारे में सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि यूरोप में दो ही मौसम होते हैं एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है ठंड का अर्थ है जब तापमान शून्य डिग्री के आसपास हो या शून्य से लेके चार पांच डिग्री के बीच में रहे भयंकर ठंड का मतलब है जब तापमान शून्य से नीचे हो और माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तक हो कभी कभी तो कुछ देश ऐसे हैं जैसे डेनमार्क नॉर्वे वहां माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए अब जरा सोचिए कोई देश ऐसे जहां पर न्यूनतम तापमान -40 हो जाए और कोई देश ऐसा जहां का अधिकतम तापमान +50 हो जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा आपका शरीर जो है ना वो तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलता है या शरीर की कुछ प्रणालियां ऐसी हैं जो शरीर को तापमान के हिसाब से व्यवस्थित करती रहती यूरोप के लोग एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ता है और सर्दी भी ऐसी होती है जिसमें तीन तीन महीने लगातार बर्फ गिरती रहे बर्फ सड़कों पर जमा रहे खेतों में बर्फ पड़ी रहे तालाबों में बर्फ बर्फ दिखाई दे छतों पर बर्फ हो गलियों में बर्फ हो नालियों में बर्फ हो हर जगह बर्फ हो और वहां की सरकार का तीन चार महीने तक तो मुख्य कार्यक्रम ही ये है बर्फ को सड़कों से हटाना उसके लिए बड़े बड़े बुलडोजर होते हैं वो बुलडोजर रात दिन एक ही काम करते हैं यूरोप में कभी भी आप जाएंगे तो सभी घरों में लगभग दो दरवाजे होते हैं एक तो सड़क पर खुलता है और एक छत पर खुलता है ये सड़क वाला दरवाजा जब बंद हो जाता है तो छत वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है कब बंद होता है कभी कभी यूरोप में इतनी बर्फ पड़ जाती है कि सड़क पर दरवाजे की कुल ऊंचाई के बराबर बर्फ जम जाती है गाड़िया जो होती है ना कारें, वो बर्फ के नीचे दब जाती है फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल है और निकलाई तो स्टार्ट होना और भी मुश्किल है ऐसे हाल उनके हर साल होते हैं आप थोड़ी कल्पना करो आप तो जयपुर में रहते हो कभी कभी जयपुर का तापमान शून्य डिग्री के आसपास आ जाता है जब चुरू का तापमान शून्य के आसपास हो तो जयपुर भी लगभग वैसा ही हो जाता है आप जरा सोचो क्या हाल होता है पंद्रह दिन तक हमारे देश में कोई काम ही नहीं होता कभी कभी बीस दिन हो जाते हैं जब भारत के कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों का तापमान पांच डिग्री चार डिग्री छह डिग्री के आसपास आ जाए हवाई जहाज उड़ना बंद कर देते हैं 20 20-25 दिनों तक फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं या पोस्टपोन होती रहती है इतना फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है एक मीटर आगे का कुछ पता नहीं चलता है गाड़िया चलाना मुश्किल हो जाता है हाईवे पर जाना मुश्किल हो जाता है सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी से भी कम हो जाती है स्कूल कॉलेजों की उपस्थिति घट जाती है घरों में मैंने देखा है कि सब काम ठप पड़ जाते बस एक कोयले की अंगीठी जलाओ या हीटर जलाओ उसके चारों तरफ बैठकर तापते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि ये ठंड कब जाए कब जाए ये तो थोड़े समय के लिए होता है भारत में मुश्किल से पंद्रह बीस दिन तब हमारा ये हाल हो जाता है तो जरा यूरोप की कल्पना करो जहाँ महीनों महीनों यही हाल होता है ये भिन्नता है हमारे में और यूरोप में और ये भिन्नता किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है प्रकृति की दी हुई है प्रकृति की पैदा की हुई भिन्नता है एक और भिन्नता है हमारे भारत के बारे में सारी दुनिया के मौसम विज्ञानी एक बहुत बड़ी बात करते हैं, जो शायद आप जानते हो तो अच्छा है नहीं तो हमेशा याद रखे हैं इसको दुनिया के सभी मौसम विज्ञानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में पूरे विश्व में 16 तरह की जलवायु है 16 तरह के मौसम हैं। इनको तकनीकी भाषा में सिक्सटीन क्लाइमेट जोन्स कहा जाता है और सारे मौसम विज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में 200 देश हैं इनमें अलग अलग ये सोलह तरह की जलवायु हैं या सोलह तरह के मौसम हैं लेकिन भारत अनोखा ऐसा देश है जहां सारी की सारी सोलह जलवायु एक साथ मिलती हाँ और भारत को छोड़ दुनिया के मौसम विज्ञानी कहते हैं कि मौसम के हिसाब से पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से दुनिया में कोई विशेष देश है यूनिक है तो वो ये भारत देश है ये क्लाइमेट जोन्स पता ही कैसे होते हैं टेंपरेचर के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं एक टेंपरेचर मान लिया जीरो डिग्री से दस के बीच में दूसरा मान लिया 10 से 20 के बीच में तीसरा 20 से 30 के बीच में चौथा फिर उसके आगे फिर जीरो के नीचे इस तरह से फिक्स किए गए हैं क्लाइमेट जोन्स तो सब मौसम विज्ञानी कहते हैं कि भारत में लगभग सभी तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं और इसको मूर्त रूप में मैं कहूं ये तो अमूर्त बात हुई कुछ मूर्त बात अगर कहूं तो अगर आप भारत में अफ्रीका के रेगिस्तानी जलवायु को देखना चाहें तो राजस्थान के जैसलमेर में आ जाइए आपको अफ्रीका का रेगिस्तान वहां दिखाई दे जाएगा अगर आप भारत में स्विट्जरलैंड की बर्फ गिरती हुई देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में चले जाइए उत्तरांचल में चले जाइए आपको वो दिखाई दे जाएगा अगर आप इस भारत में धूल भरी आंधिया जो कभी चला करती हैं ब्राजील में मैक्सिको में साल के कुछ महीने वो देखना चाहें तो उत्तर और मध्य भारत के बहुत सारे स्थानों पर दिखाई दे जाएंगे जो आप भारत में भयंकर बारिश का कोई क्षेत्र देखना चाहें जैसे अमेजन के आसपास का है लैटिन अमेरिका में तो वो भारत में आपको कर्नाटक में मिलेगा गोवा में मिलेगा जहां साल में आठ महीने बारिश होती रहती है और साल के तीन महीने तो ऐसी बारिश होती है कि पानी रुकता ही नहीं है कर्नाटक में एक इलाका है जिसको कुर्ग कहते हैं वहां तीन महीने बारिश ऐसी होती है कि रुकेगी नहीं हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी हल्की हो जाएगी तेज हो जाएगी ऐसा ही वातावरण ब्राजील में है मेक्सिको में है अमेजन नदी के आसपास के जो जंगल है ना जिनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है दुनिया में वो अगर भारत में देखना हो तो गोवा है कुर्ग है कर्नाटक का थोड़ा बहुत इलाका हो तो चेरापूंजी चले जाओ बंगाल आसाम के आसपास आ जाओ और अगर भयंकर सूखे वाला देखना हो जहां साल में दो इंच भी बारिश ना हो तो वो देखना हो तो गुजरात चले जाओ कच्छ नाम का एक जिला है जहां मुश्किल से दो इंच बारिश होती है वैसे तो राजस्थान में भी कुछ जिले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए 100 साल पुराने मैं कहना ये चाहता हूँ की कोई भी मौसम आपको देखना है तो भारत में उपलब्ध है मैं पिछले सात आठ वर्षों से राजस्थान आता हूं थोड़ा माइक्रो लेवल पे मैंने देखा तो भारत के सारे मौसम राजस्थान में भी उपलब्ध हैं भयंकर ठंड चूरू जिंदाबाद भयंकर गर्मी उसके लिए भी चूरू जिंदाबाद प्लस फिफ्टी चला जाएगा बहुत बारिश देखनी हो तो कोटा और आसपास देख लो बिल्कुल सूखा देखना हो तो जैसलमेर और बीकानेर की तरफ चले जाओ मान भारत तो दुनिया में है और भारत में राजस्थान ये है कुछ हमारे देश के बारे में अलग बात जो यूरोप में नहीं है यूरोप में कोई दो देश ऐसे नहीं है जहां पर एक साथ आपको सभी मौसम दिखाई दे इसलिए यूरोप वाले कुछ मामलों में बहुत गरीब हैं और उनकी गरीबी यही है कि मौसम उनको अनुकूल नहीं मिला है अब मौसम की प्रतिकूलता है वहां पर भयंकर प्रतिकूलता है उसी प्रतिकूलता में वो बेचारे हजारों साल से जिंदा हैं। तो उनको जिंदा रहने के लिए दो तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं एक तो मौसम के साथ जलवायु के साथ दूसरा अपनी जिंदगी को टिकाए रखने के लिए चलाए रखने के लिए भारतवासी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको मौसम के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ता ज्यादा यहां तो बड़ा संघर्ष जिंदगी को चलाए रखने